द्रम कर्णे श्रृण भद्रं पशे माक्ष स्थिर स्वाशे ओ श अथर्ववेदीय वेदी मांडव के कार्य का अला प्रगढ़ के तीसवे कार्य का हुआ जिसमें जो तो बाह या जगत को सत्य मानने वाले लोग थे उनके मत का खंडन हुआ और एक अद्वैय मानने वाला बौद्ध विज्ञान बाद बौद्ध है अद्वैत मानता है विज्ञान अद्वय विषय है, है ही नहीं वो केवल कल्पना है ऐसा कहा वो मत का भी खंडन किया जैसे चित्त का दृश्य पैदा नहीं होता करके उन्होंने कहा उसे प्रकार चित्त भी पैदा नहीं होता तस्मान जाए थे चित्तम चित्त दृश्य जाये थे चित्त जातिम पश्चिम थे परम इत्यादि कार्य से बौद्ध तो मत का भी खंडन हो गया है तो उस विज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं जो लोग तो प्रतिक्षण उत्पन्न मानते विज्ञान को बौद्ध को जैसे आकाश विपक्षियों का परिचिन्न पकड़ना चाहते हैं देखना चाहते हैं ऐसे विज्ञान पैदा होने वाला नहीं अजन्मा विज्ञान है नित्य विज्ञान है कोई सिद्ध का है और दूसरी बात तो धर्माधर्मावलंबी थे उन्होंने कहा था धर्म से संसार होता है संसार से धर्मा धर्म होता है मतलब शरीर होता है धर्म से शरीर शरीर से धर्माधर्म होना परस्पर कार्य का अनुभव और संसार अनादि बताया तो ये अनादिर अंत वक्त तुम चल संसारि कहा अनादि जो संसार होगा उसका अंत होना भी संभव है अगर अनादि माने के संसार को उसका अंत होना भी संभव नहीं होगा अनादि जो भाव पदार्थ होगा उसका नाश नहीं देखा है अभाव का तो नाश होता है प्राग का नाश होता है अनादि भाव पदार्थ का नाश नहीं देखा और अनंतता च आदिपो मोक्ष जो कहते हैं करके मोक्ष उत्पन्न होता है मोक्ष बाद में पैदा होगा तो जो आदिमान होगा उसके अनंतता भी नहीं देखी जैसे घट पैदा होता है वो अनंत नहीं होता का जो मत है ना बंध है न मोक्ष है न केवल एक आत्मा ये सिद्ध तो होना है कि प्रगण एक ही है बंधन मोक्ष आदि भी कल्पना है बंधन मान लिया तो मोक्ष की कल्पना की वास्तव में न बंधन है इस आत्मा को न मोक्ष मान्यता बनाई हुई है इसलिए ऐसा यह सिद्ध करना है ठीक है आगे अस्तुत ही मोक्षसा अत्यंतरा तो अनंतदाचा आदि मतो मोक्ष न भविष्य पूर्वकारी का कहा तो पूर्वादि बोलता है कि फिर ऐसा मानते हैं हम मोक्ष तो को आदि अंत मानते हैं मोक्ष उत्पन्न भी होता है साधना करके और नाश भी होगा जो आदिमान होगा वो नाश होता है तरक दिखा घटा दी है उत्पन्न होता है विनाश होता है मोक्ष को हम अंत भी मानेंगे अनंत नहीं मानेंगे उत्पन्न होना मानते हैं और अनंत नहीं मानेंगे आदि अंतवान मानेंगे इसके उत्तर देते हैं वो भी नहीं होगा कहने जाते हैं पांच की टिप्पण में कहा अनंतत्व तो अभाव है पूर्वकारिका में अनंतों का खंडन किया था जो मोक्ष उत्पन्न यदि होता है तो उसका अनंतता नहीं गई जैसे घट आदि उत्पन्न होते हैं अनंतता नहीं होती तो उसको हो नहीं पाता तो हम अंतमान में मान लेंगे ये शंका हो गई तो उत्तर कहा कार्य क्या है आदमे चर्तमने तत्था विथ सदृश सतोप लक्षिता आदावस्त वर्तमने बतथ सदृश सतोपाव लक्षिता िका पहले भी में आई हुई ऐसे ऐसी आई है कहते हैं वहां पर यह था जागृता आदि अब यह जो पदार्थों के निषेध के लिए कहा गया था या बंद मोक्ष का निषेध के लिए कहा गया है कितना फर्क है अभिभाषण में थोड़ा सा संकेत करेंगे ऐसी कार्य का आदि नहीं अंत भी नहीं है पहले भी नहीं है भविष्य में भी नहीं होने वाला है वर्तमान में भी नहीं है मोक्ष को ऐसा मानना भी संभव नहीं होगा मैंने उत्पन्न होना पहले नहीं था बाद में नाश होना जो तो बाद में नाश होता हो पहले उत्पन्न नहीं होता हो वो वर्तमान में, में, में, में भी नहीं होता बीच अवस्था में भी नहीं होता आदव हम जो उत्पत्ति के पहले न हो और नाश के बाद भी न हो केवल बीच में दिखता हो ऐसे पदार्थ नहीं है जैसा बताता है बीच में भी नहीं तथा सदृशासन तो लक्ष्य सारे पदार्थ चाहे जागृत जा जा आदि अवस्था हो चाहे बंद आदि हो कल्पना है सारी भी तथा सदृश आसन में देखने वाले जो सर्प के समान होते हुए तथा तो है वास्तव में रज्जु में सर्प होना संभव नहीं अथवा स्वप्न दृश्य है उसके समान होता हुआ अभी तथा इवलक्षिता वास्तविक जैसे लगते है बंद मोक्ष आदि जागृतकालीन पदार्थ वास्तविक जैसे लगते है किन्तु है वि तथ संत देखने पर समान हो जाता है रज्जु सर्प के समान है ये रज्जु में भाषने वाला सर्प वास्तव में नहीं हो सकता कल्पना कल्पनावस्था में है इसी प्रकार बंद मोक्ष आदि भी कल्पनावस्था में वास्तव में तुलसीदास जी ने रामायण के मंगलाचरण में कहा यसवत विश्वमकिलम देवाद्रह्म सुरा यद अमृष सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रम्भिक जिसकी अस्थिता से यथ सत्वा परमात्मा के अस्तित्व में ये सारे के सारे जैस सत्य जैसे दिख रहे हैं दिया जैसे रसी में सर्प का भ्रम होता है सत्य जैसा लगता है भयभीत तो होता है देखने पर भय आ जाता है कंपन आ जाता है सत्य मान लेता है सत्य सत्य तो नहीं सत्य जैसा हो जाता है सर्व ठीक इसी प्रकार है जगत सत्य जैसा हो रहा है जिसके अस्तित्व में उसी को मैं नमस्कार करता हूं लक्ष्यता कहा कहा तरही प्रती कथम तो कहते महाराज जब आदि में भी नहीं है अंत में भी नहीं है फिर बीच में कैसी प्रतीति हो रही उसकी आधो अंतना अस्थि वर्तमान भी तत्था पूर्वागम बोल दिया जो उत्पत्ति के पहले न हो और नाश के पश्चात भी ना हो वो बीच में भी नहीं होता ये शरीरादि ऐसा ही है उत्पत्ति के पहले यह शरीर नहीं था और कुछ काल के बाद ये शरीर नहीं रहेगा आदि में भी नहीं अंत में भी नहीं है बीच में ही है वर्तमान में भी ना के बराबर ही है ऐसा हो गया फिर दिखता कैसे ये शंका आगे तब ही प्रति भी कथम फिर इसकी प्रतीति कैसे हो रही है वस्तु नहीं तो, तो दिख रहा है बंद की प्रतीति होती है और शरीर की प्रतीति होती है जब है ही नहीं तो क्यों प्रती होती है ऐसे शंका तथा शासन था अरे बाबा है तो झूठे पदार्थ के समान है सर्प आदि के समान है ना होते हुए दिख रहे किंतु अभी तथा इवलक्षता वहां तो समझ में आ जाती बात जल्दी किंतु तो यह सत्य जैसा होके बैठे हुए हैं जो बंद पोक्षा आदि है चाहे शरीर आदि है ये सब सत्य जैसे होके बैठे अभी तथा इवलक्षता आधो अंत अच्छा एक कार्य का और है दो हैं दो मिलकर के आता होगा दूसरी कारि का सोजनता त्युतिपत मिथ्य स्मृता सोजनता स्वप्नेपत मिथ्य स्मृता हम सब महाराज जागृत आदि जो विषय है जागृत के विषय प्रयोजन सिद्ध होता है झूठे होते हुए सचिव सच्चाई जैसे देख रहे हैं कैसे बोला सत्य है ये सब प्रयोजन है प्रयोजन के सही न पानी पीते है तो प्यास बुझ जाती है भोजन करते हैं तो तृप्ति होती है हो प्रयोजन है बंधमोक्ष भी बंधन सत्य है सत्य है कैसे कहते हैं तो जागृत में खा पी करके सोया हुआ व्यक्ति अपने को भूखा पाता है स्वप्न अवस्था में जाते समय ये जो जागृत कालीन जो सयोजनता है वहां पर विपरीत हो जाता है ऐसी स्थिति हो जाती है वास्तव में यह स्थिति है सब प्रयोजनता पदार्था नाम जितने भी वस्तु है इनका जो सब प्रयोजनता मानते हैं स्वप्न के समान कैसे मानेगे जागृत जो पूर्वादी किसान का होगी या प्रयोजन सिद्ध तो होता है वहाँ प्रयोजन नहीं होता निश्ट निश्ट है, है।, है। के पदार्थ यहाँ के प्रयोजन वाले हैं कैसे एक जैसे मानेंगे तब कहा उनकी जो सब प्रयोजनता दिखाई दे रही है आपात आप ऊपर से दिखाई पड़ रही है स्वप्नि जो स्वप्न में जाता है व्यक्ति विरोध दूसरे ढंग पाता है यहाँ खा करके गया हुआ था वहां पर भूखा अपने कौन अनुभव करता है तस्मात आद्यंत बेना मिथ्या जैसे स्वप्न आदि के पदार्थ आदि अंत वाले होते हैं मिथ्या होते हैं रज्जु में भाषने वाला सर्प हो चाहे स्वप्न का विषय हो वो दिखने के पहले भी नहीं था जागृति माने के बाद भी नहीं रहेंगे आदि अंत वाले है मिथ्या होता है ठीक इसी प्रकार ये जागृत आदि जो वस्तु है ये भी आदि अंत वाले मिथ्या ही होते हैं झूठे ही है ये कहा देखिये यद यदि उदक आदि गृह दे का आदव आया, तो यद मानी क्या जैसे भूमि में जल दिखना होता है तो वो दिखने के पहले भी नहीं होता है उशर भूमि ज्ञान काल में भी नहीं होता यद शब्द से उद को लेना शब्द अथवा सुप्ति में रजत को लेना यद ता, शब्द के द्वारा इत्यादि तथा वस्तु तो नावत वर्तमान भी तथा तद तथा माने ऊपर ऊपर से तो देख रहा है प्रतीत हो रहा अनुभव हो रहा है विषय हय करके बंद मोक्ष वास्तव में उसका अभाव हो, तो हो जाता है जब वास्तविक दृष्टि से देखते हैं तो अभाव हो जाता है ये कहा तथा माने वस्तु तो नास्ती है तत्था का वास्तव में हयले वस्तु रजु में सर्पति घना वास्तव में नहीं होता उसी प्रकार जिसमें हमें अस्तित्व हो रहा है जागृत के विषय में शरीर आदि में नहीं है सत्य है कि है। जिसके उत्पत्ति के पहले जिसकी सत्ता न हो नाश के उत्तर में भी जिसकी सत्ता न हो वो वस्तु बीच में भी नहीं है ऐसे सिद्ध होता है तैरे में मरीच उदा उदगा दिविका था था क्या वो जो मरीजी उदक आदि है रेत में जो जल बहसता है ऐ झूठा है जागृत के विषय आदि जिसमें हमें हो रही है ये भी अभी तथा युवक्षिता या वास्तु जैसे वकर्वास नहीं स्वप्नों में भी स्वप्न के वस्तु वास्तविक बास्त जैसे लगते हैं किन्दु वहां से हम दूसरी सप्ताह में आ जाते हैं व्यावहारिक सप्ताह में आ जाते हैं, उसका बाढ़ होता है रजत देखते हैं सुप्ति के टुकड़े में रजत बुद्धि हो जाती है हम प्रातिभाषिक सत्ता में होते हैं उसका जब वहां से हम व्यावहारिक सत्ता में आते हैं जब हमें सुप्ति दृष्टि हो जाती है उसका बात होता है तो जाग्रत का बात करने के लिए हमें अन्य सत्ता में पहुंचना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में पहुंचेंगे तब बाधित होता है में बैठ करके जागृत का बात करना संभव नहीं है विचार से जानना पड़ेगा पारमार्थिक सत्ता में करना तो विचार जागृत में ही है यानी हमारे पास इंद्रिया है मन है विचार शक्ति है बुद्धि यही है इसे में विचार करना है किंतु तो हमको सप्तां कर में पहुंचना होगा तभी इसका बात करता है फूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से अतिरिक्त अवस्था में हमें पहुंचना होगा जिसको योगी लोग समाधि आदि बोलते हैं उस स्थिति पर पहुंचे तो बाधित होगा जब में नहीं मिलता जो उसके भी ऊपर की अवस्था में कहा मिलने वाला है सारी बात जब सुसुप्त में खो जाता है जो भी हमारे कमाई दमाई जो भी होंगे सुशुभ्ती में कुछ नहीं होता हमारे साथ केवल जगद का बीज एक कारण होता ज्ञान उससे अतिरिक्त कुछ नहीं होता हमारे पास कि शरीर भी नहीं होता और उसके भी ऊपर की अवस्था है तुरय अवस्था बोलते है वहां विषय कहां से होगा उस सप्ताह में अभी विचार से हमें वहां जाना होगा तभी बाधित होगा यहां व्यवहार में बैठ करके व्यवहार को बांधना मुश्किल पड़ेगा रहना तो जागृत में ही है यही विचार करना है किंतु हमें उस अवस्था पर पहुंच कर देखना होगा ठीक है सादृश्यम आद्यंत वंतम सदृश संत में क्या है ये सा, सादृश्य क्या रहेगा इन विषयों में कहते हैं आद्यंत बंत जैसे रजु में सर्प आदि अंत वाला है उत्पन्न होता है नाश हो जाता है वैसे ये शरीर आदि भी सारे जगत ऐसा ही आदि अंत वाले परमार्थरो परमार्थ संतो भारं आद्यवाद मरुच्ध का सिद्धांत अनुमान देते हैं विवादास्पद मोक्षादि है पूर्वादि तो महत्व बंद मोक्षादि सत्य है जागृत काीन विषय सत्य है बंद मोक्षादि सत्य है ऐसी मान्यता उनकी है इसलिए विवाद के होने से उसी को पक्ष बना विवादा मोक्षादय जो मोक्षादी है विवादास्पद है आप कह रहे हैं सत्य हम कहते हैं विवादास्पद है इसको पक्ष बना देना न परमार्थ संतो भवित मर् व्यावहारिक सत्य हो सकते हैं वास्तविक सत्य, है, सत्य, होने सत्य है। हो नहीं सकते है चाहे बंध हो चाहे मोक्ष हो वास्तव में वास्तविक बंध हो तो उसका नाश भी नहीं होगा काल्पनिक बंध हो तो उसका नाश हो जाएगी निवृत्ति हो जाएगी रज्जु में सर्प काल्पनिक है उसकी निवृत्ति हो जाती ज्ञान के द्वारा वास्तव में उस दृष्टि के ऊपर में एक सर्प चिपट गया हो वास्तव में तो जान में से क्या भरेगा वो नहीं बरेगा वास्तविक बंध हो इसकी निवृत्ति असंभव होगा फिर तो शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएंगे सारे वास्तविक बंध नहीं है काल्पनिक है औपाधिक है औाधिकाल में है बंधन वास्तव में बंध नहीं है। ये सिद्ध है विमता मोक्षादयो न परमार्थरो परमार्थ संतोष भवि रहती कहा यह साध्य है वास्तव में पारमार्थिक सत्य हो नहीं सकते कोई भी व्यवहार में है बंध बोक्षादी व्यवस्था हो रही किंतु पारमार्थिक सत्ता में नहीं है क्यों आद्यंतवत्वाद आदि अंतवा ने हेतु दिया आद्यंतवत्वाद मरिची उद का आदिवत जैसे मरुभूमि में सूर्य के किरण में जल दिखना वास्तविक सत्य नहीं होता कुछ काल में दिखता है आद्यंतवत्त तो हेतु है वह और वास्तव में नहीं हो सकता जल्द वेद के कर्ण में कहा से जन्म ठीक प्रकार टिप्पणी में रहा वादी भी फलत नहीं बता मोक्ष को फल माना हुआ है बादियों ने जो दो द्वैतवादियों ने उसको फल माना हुआ है प्रयोजन माना हुआ है वास्तविक सत्य हो अगर उस भाव में पहुंचेंगे तब अभी सत्य मान के व्यवहार चल रहा है अभी व्यावहारिक सत्ता में बैठे हैं अभी बात नहीं धारमार्थिक सत्ता से बात कर रहे अच्छा। आगे कहते ते है कथम तरी तो प्रथा, फिर मोक्षादियों को सत्यत्व तो प्रथा कैसी हो गई तो प्रथा तथा मोक्ष सत्य है बंद सत्य है ये कैसे प्रथा बनी कथम तरी मोक्षादीनाशंका तथा तो तो प्रथा करोक्षादी शब्दों दृष्टान अभी शब्द दृष्टान्त में भी सत्य मानते हैं मोक्षा आदि को भी सत्य मानते हैं लोग फिर के कैसे जैसा कहा गया तो अभी तथा युवा रक्षित अभी तक जैसे होकर एक भाषण है वास्तव में झुठे हैं किंतु सत्य जैसे लग रहे हैं जो, वो जो अधिष्ठान के जो अस्तित्व है उसमें दिख रहा है सचिदानंद घर आत्मा में कल्पित है सारा बन्द मोक्षादि वो कल्पित है जगत सारा कल्पित है उसके अधिष्ठान सत्य है इसलिए वो भी सत्य जैसा लग रहा है ठीक अभी अभी ऐसा देखा है अभिवेकी लोगों ने ऐसा देखा है अज्ञानियों की दृष्टि में वास्तविक लगते वास्तविक जैसे लगते ज्ञानी की दृष्टि में वास्तविक नहीं होते ज्ञानी माने अधिष्ठान को जो समझता है कल्पना के अधिष्ठान को समझेगा रजु में सर्प को एक व्यक्ति सत्य मानता है एक व्यक्ति झूठा मानता है जो ऋषि को नहीं जानता हो वो सत्य मानता है सर्प को जिसने ऋषि को पकड़ लिया हो वो सर्प को सत्य नहीं मानता ऐसे प्रकार जगत के कारण जो अद्वितीय ज्ञान स्वरूप परमात्मा दृष्टि जिसकी बन गई हो उसके लिए जगत सत्य नहीं आए बंदपोक्ष आदि को सत्य नहीं आए किंतु वो दृष्टि में जब तक नहीं जाता है तब तक सत्य व्यवहारिक व्यवहार में सत्य है मानता है ठीक है उसर उदकादी नाम स्नान पाना प्रयोजन अनुपलभात मोक्ष स्वर्ग आदि शुकादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलबात न मोक्ष आदि वैत्या महाराज आपने दृष्टांत दे दिया उरुभूमि का दृष्टान्त दिया जल की कल्पना करके बंद मोक्षादि ऐसे नहीं है और व्यवहारिक जगत जो है ये वैसा नहीं है ग्रज सर्वादि के समान नहीं है क्यों वहाँ प्रयोजन नहीं है मरुभूमि में जल देखने से कोई प्रयोजन प्यास बुझेगा नहीं उससे यहाँ व्यावहारिक जल से प्यास बुझता है से होगा सब प्रयोजनता है एक पूर्वादि के संदि नाम जो उस भूमि में जल आदि दिखाई पड़ते हैं उनमें स्नान पान आदि प्रयोजन अनुकूल स्नान पान वहां स्नान भी नहीं पान भी नहीं हो सकता है रेत में जो चमक रहा रेत को जल बुद्धि हो गए उस जल में ना स्नान होगा ना पान होगा तो प्रयोजन का अभाव होगा प्रयोजन प्रयोजनान प्रयोजनान भाव मोक्ष स्वर्गादिना तो और इधर मोक्ष देखते हैं स्वर्गादि देखते, देखते हैं ये व्यावहारिक पदार्थ है इनमें तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतलपा मोक्ष में सुख होता है स्वर्ग मिलने पर भी सुख होता है तो यहाँ प्रयोजन से हो रहा है तो कैसे उसके समान इसको बोल देंगे ये संभव है न मोक्ष आदि मोक्ष आदि कोई तथा नहीं होता है सत्य होते हैं पूर्वादि की शंका कारप्ने की पद्धति है जिसको तुमने सत्य कहा वो स्वप्न में विपरीत हो जाता है तस्माद आतंक पद वेना मिथिलेश कैसा साम मान मोक्षादी नाम जो मोक्षादि आप मानते हो सत्य मानते हो वो भी कैसा है स्वप्न में विपरीत हो जाता है जो मोक्षा बंधन हो सकता है बंधन का मोक्ष हो सकता है कुछ भी है। हो सकता है विपरीत हो सकता है मोक्षादि नाम पांच की में कहा मोक्षा स्वप्रानाम कहा स्वप्रान इत्यादि कहा पुनरुक्ति सप्ताह आ रहे महाराज पहले जो कार्य आ गई है प्रकरण में दोनों कार्य पढ़ के आया फिर वही कार्य का बोल रहे पुनरुक्ति पुनरवृत्ति शंका का पारण करते हैं क्या करते हैं भाषिकार बोलते हैं वैतथ्य कृत व्याख्यानो श्लोको ये दोनों कार्य का प्रकरण में व्याख्या इन दोनों की हो गई है वैतथ्य प्रकरण दोनों की व्याख्या हो चुकी है यह संसार मोक्षा अभाव प्रसंग वहां तो जागृत अवस्था की शरीरादि जागृत अवस्था को लेकर के कहा गया था और यहां पर संसार और मोक्ष का भी अभाव है वास्तव का वास्तव पारमार्थिक सत्ता में जाने पर न संसार की सिद्धि हो सकती है न मोक्ष की सिद्धि हो पाती है यह सब व्यावहारिक काम है यही कहने के लिए यहां दोबारा कह गया ये कहा पठित हो आगे ठीक है किंच हेतु ना स्वप्न से विख्यात्म इष्टम जन्मादि संबित तस् जागृते जन्म संविदमात्र अतः देखो जिस हेतु से स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करना इष्ट है दृश्य मिथ्या जिस हेतु के द्वारा स्वप्नादी को मिथ्या घोषित करना इंत हेतु स्वप्न से मिथ्याम जिस हेतु के द्वारा को मिथ्या सिद्ध करना इष्ट है तागृते वही हेतु तो जो होगा जागृत अवस्था में तुल जाता है वो हेतु तो जागृत में भी है स्वप्न में यदि दृश्यत्व होने के कारण मिथ्या है स्वप्न दृश्यत्व जागृत में भी दृश्यत्व बैठा हुआ है हेतु तो। वही हेतु जागृत में मिथ्या हो जाएगा सीधी बात है ये कारण था हेतु स्वप्न से मिथ्या तुम जिस हेतु से स्वप्न को मिथ्या करना इष्ट है आप जो द्वैतवादी लोग हैं स्वप्नों को मिथ्या बोलते हो किस हेतु कोई एक हेतु देते हो स्वप्न को दृश्यत् हेतु दे दो हम उसी हेतु से जागृत को मिथ्या घोषित कर रहे तस्य जागृति तस्व मान हेतु ना तो हेतु उस हेतु का स्वप्न को मिथ्या घोषित करने वाला हेतु होगा तस्य जागृति भी तुल्य जागृत में भी दृष्टित्व हेतु बड़ा हुआ होगा जन्मादि रहित हम संवित जिसमें जन्म भी नहीं होता जायते वर्तते अस्थि आदि कोई क्रिया नहीं जिसमें एक ही संवित है ज्ञान मात्र है स्वरूप मातरम तत्व अस्त एक ज्ञान को ही मानना चाहिए किंतु तो बौद्ध की ज्ञान जैसा क्षणिक विज्ञान नहीं था विज्ञान यही एक शुद्ध होता है यही विवक्षा करके कर े धर्मा स्वने का निदर्शन संवृतेदेशे वै भूता दर्शन कर्शे सर्वे स्वप्ने कायसर्शना संवृते प्रदेशे वै भूता दर्शन तो तो तो तो सर्वे धर्मांसया मृषा स्वप्न मृषा जितने भी विषय हैं स्वप्न में शरीर आदि जो भी दृश्य वस्तु दिखाई पड़ते हैं सब झूठे हैं सर्वे धर्मांसा स्वप्न स्वप्ने सर्वे धर्मांसाहा सबके सब झूठे हैं स्वप्न जो भी वास्ता है सब मूठे हैं क्यों ये तो देते हैं काय से अंतर निदर्शना शरीर के भीतर में दिखाई पड़ता है पहाड़ कई किलोमीटर का पहाड़ दिखाई पड़ रहा है क्या शरीर के भीतर में पहाड़ आ सकता है पर्वत समा सकता है नहीं समा सकता कई किलोमीटर लंबी नदी शरीर के भीतर में होना संभव है असंभव है तो शरीर के संकुचित स्थान में दिख रहा है शरीर के भीतर इतना बड़े बड़े पहाड़ नदी नाला होना संभव संकुचित स्थान में दिखाई पड़ता है मिथ्या है यही है संकुचित संकुचित स्थानीय सर्वे धर्मांवपने सर्वे धर्मांकृषा स्वप्न में सारे सारे विषय जो भी है सब झूठे क्यों का अंतर निदर्शनार्थ काय के भीतर दर्शन हो रहा है शरीर के भीतर दर्शन हो रहा है इसी प्रकार जागृति के भी सब विषय देखते हैं कहाँ है वो तो विराट के भीतर विराट के शरीर के भीतर है विराट तो परमात्मा है उसके भीतर है इसलिए यह भी मिथ्या जो शरीर के भीतर होता है को तो मिथ्या होता है जैसे स्वप्न में देखा जागृतिक विषय भी सारे के सारे विराट रूप परमात्मा के भीतर है ब्रह्म अच्छा। में तो भीतर ही होगा उसके भीतर ही हो सकता इसलिए मिथ्या यह कहते होता राम दर्शन होता वास्तविक दर्शन का कैसे हो सकता है देखना संभव का एक नंबर ने कहा स्वप्ना भावा मिथ्या भवि तुम्हारे रहती देते हैं स्वप्न के विषय मिथ्या होने योग्य है स्वापना भावा भावा पदार्था विषय स्वप्न के जितने विषय भी विषय है रहती है जूठे होने चाहिए योग्य होते हैं क्यों अंतर उपलब्ध मान होता है भीतर में उपलब्धि होती है शरीर के भीतर होता है उपलब्धि होती है जैसे कैसे दर्पणस्थ उपलब्यमान नगर आधिपत जैसे शीशा के भीतर में जो नगर बड़े बड़े शहर आदि दिखाई पड़ते हैं वो तो जो शहर होते हैं वो सत्य हैं कि झूठे हैं शीशा के भीतर जो दिख रहा देख रहे जो भीतर होता है वो झूठा होता है जैसे दर्पणस्थ नगर आदि शीशा के भीतर में जो नगर दिखाई पड़ा, चित्र दिखाई बड़ा झूठा होता है ठीक इसी प्रकार नगर आज अनुमा अचित यही अनुमान सूचित हुआ है ये कार्य काम सर्वे धर्म स्वप्न काय से दर्शनात इसका यही अनुमान सूचित हुआ है ठीक कहते हैं यदि देहांतर दर्शनात भिथ्यात्म स्वप्न शिष्टम तैराग देह जागृत दर्शना ही कहते हैं ये सिद्धांत घटाना चाहते हैं यदि देहांत दर्शनात्म स्वप्न सिस्टम सिद्धांत बोल रहे यदि शरीर के भीतर दिखने के कारण स्वप्न के विषय मिथ्या होते हैं तो ये जो बाह्य जगत है जागृत वाला जगत ये भी शरीर के भीतर ही है विराट रूप परमात्मा के भीतर है विराट के भीतर है शरीर के भीतर कहा तरी बहिराज विराट के शरीर में बहिराज देहे विराट का शरीर है उसमें सर्वस्व जागृत जागृत है वही तो दिखाई पड़ते हैं शरीर के भीतर ही होते हैं ये भी, भी, भी, भी, भी जो हमारे शरीर में के भीतर दिखने वाला मिथ्या होते हैं तो ठीक है इस प्रकार बाह्य जगत भी विराट भी के भीतर शरीर में है इसलिए होना चाहिए मिथ्या तुम द्रप्त सिद्ध होगा इसको कोई रोक नहीं सकता सिद्धांत की टिप्पणी हांतर दर्शन मिथ्यात्व प्रयोजक देह के भीतर देखना क्या मिथ्यात्व का प्रयोजक है जहां जहां देह के भीतर दिखाई पड़ता हो वो मिथ्या होता है जैसे ऐसा प्रयोजक मानेंगे, गए देहांत को प्रयोजन मानेंगे, गए हेतु मानेंगे किसम मिथ्यात्व के प्रति तो बाहर भी ये शरीर के भीतर ही विराट शरीर के भीतर है भाई ये जगह दुर्भार अनुमान देते हैं जागृत प्रपंचो मिथ्या भविवार जाग्रत इसको जागृत प्रपंचना पक्ष जागृत विषय जो भी है मिथ्या होने योग्य है झूठे होने क्या है क्यों दिया देहांत प्रति मानव शरीर के भीतर प्रतीत होते हैं स्वप्न प्रपंच स्वप्न के प्रबंध के समान माने स्वप्न के प्रपंच शरीर के भीतर होता है तो मिथ्या होता है तो जागृत प्रपंच के भीतर किसके देहा विराट के देह के, के, के भीतर है यह मिथ्या ऐसे के द्वारा व्यक्ति करना होगा आगे कहते हैं कि योग्य देश भाई दुर्यात्थ्यात्म स्वप्न से यदि अविष्ट संवृत्ते प्रदेश में भूताना दर्शन कहा था में कहा था भाई संकुचित स्थान है शरीर के भीतर में संकुचित स्थान है और दृश्य जो दिखाई पड़ता है कई किलोमीटर लंबे पहाड़ मरिया बड़ बड़े बड़े हाथी आदि दिखाई पड़ते हैं तो क्या संभव होगा कि इतने छोटे स्थान में इतने बड़ बड़े बड़े जंतु होना इतने बड़े पहाड़ होना संभव नहीं इसलिए भी वो विद्यालय विद्या इसी को बोलते हैं आप उत्तराधार बोलते किंच पर्वत आदि को दर्शन होना संभव नहीं क्यों नहीं है सत्य होना संभव नहीं क्योंकि योग्य देश नहीं है उसके लिए जितना चाहिए स्थान उतना स्थान नहीं है शरीर के भीतर थोड़ा स्थान है और जो दृश्य आता है लंबे बड़े बड़े पर्याप्त होने से योग्य देश ये है यदि अविष्टम यदि अविष्ट है स्वप्न इसलिए मिथ्या है कि योग्य देश नहीं है उसके लिए जितने चाहिए उतना देश नहीं है दृश्य बड़ा है और अधिष्ठान छोटा पड़ रहा है यदि ऐसा है तरह समृद्ध प्रदेशे प्रदेश प्रत्येक भूत ब्रह्मणी अखंड उसी प्रकार संकुचित स्थान है ब्रह्म जो है संकुचित है समृद्ध सं, प्रदेशे प्रदेश है प्रत्येक भूत ब्रह्मणी अखंड जो प्रत्येक स्वरूप अपना ब्रह्म है अखंड एकरस ग्रस्त भूताना विद्वान दर्शन न नियर प्राणियों का जो दर्शन होना किसी प्रकार से नहीं हो सकता यदि ब्रह्मणो अवकाशत्व ब्रह्म किसी के लिए अवकाश नहीं होगा ब्रह्म में कोई वस्तु रह नहीं सकता आठ की टिप्पणी कर समृद्ध निर्वकाश है घने समृद्ध का अर्थ निश है घन है उसमें कोई वस्तु हो नहीं सकता भीतर में होश है ज्ञान कुंज है वो अच्छा समृद्ध इत्यादि ठीक है अवतारित श्लोक सहिता उत्तर श्लोका नाम जात्याषण प्राथना नाम तात्परिमा कहते पूर्व से जो कथित होता है प्रज्ञते स निमित तत्व इसे युक्ति दर्शनाथ निमित्त अनिमित्वे भूत दर्शनार्थ यहां से लेकर के अब तक जो चर्चा हुई और आगे भी जो चर्चा होगी अवतारित संयुक्त श्लोका नाम ये जो अवतरण दिए गए श्लोक कारिका और आगे के जो श्लोक आएंगे उत्तर श्लोक नाम यहां से पहले पहले आगे आएगा जात्या आदि कहेंगे चौवालिस नंबर की कारिका में आएगा वहां तक अभी हम तेतीसवें कारिका में है आगे चौवालिस नंबर के उसने जात्याभाषण चवाभाषण इत्यादि कारिका आने वाली है उसके पहले पहले तक चौवालिस नंबर के कारिका तक डाक और पूर्व के जितने भी हैं वहां से पहले जो जातिया भाषण चलाभाषण इत्यादि से ऊपर पहले जितने भी आय की है उनका तात्पर्य एक साथ बता एक साथ तात्पर्य बता देते हैं आगे के कार्य का उसी के विस्तार करना है किसका निमित्त से अनिमितत्व इश्यते भूत दर्शनाथ इत्यादि जो कहा था पहले निमित्त से करके कहा था पहले तो पच्चीसवा कार्य में का जो कहा था तुम निमित्त ये क्या है तुमने जो कहा था प्रद्पे सत्व युक्ति इस से युक्ति तुमने कहा मान्य विज्ञानवादी बहुत, बादी बहुत का ने बाहार्थवादी बहुतों का मतलब खंडन किया था कि तुम ज्ञान को निमित्त के सहित मानते हो क्योंकि युक्ति देखा अग्नि के दहन आदि को देखा इस इत्यादि देखा तो ज्ञान सन्न और ज्ञान कोई निमित्त न हो तो एक ही आकार होना चाहिए नील पितादी अनेक आकार धारण करता है ज्ञान इसलिए निमित्त है विषय है मानना तुमने कहा था क्यों तो हम कहते हैं निमित्त निमित्त नहीं मानता हम वास्तविक देखते हैं जिसको तुम विषय मानोगे और विषय को ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है उसके कारण रहेगा इससे चलता चलता जाएगा विषय खो जाता है जिसको घट बोलते हैं और जाके ढूंढते हैं तो मिट्टी मिलती है कहां घट मिलता है विषय होता ही नहीं। ऐसा विज्ञानवादी बौद्धों ने कहा था कहते हैं निमित्त से अनियमित्व दर्शनाथ उत्तरार्थ था का उत्तरार्थ विज्ञानवादी बौद्धों ने कहा था अयम अर्थ है प्रपंचते ये श्लोक है वो हमारे लिए भी स्थायी है वो इसी विषय को इन कारिकाओं के द्वारा प्रपंच किया जाता विस्तार किया जाता है यथार्थ दृष्टि से देखने पर कोई विषय नहीं हो सकता यही कहना है आ, बहुत दब, मत हम नहीं जा सकते क्यों उन्होंने क्षणिक विज्ञान माना हुआ है हम स्थायी विज्ञान मानते तो भूत अयम अर्थ प्रपंचिकाओं के द्वारा हम त्रिचालीस तक निमित्त से अन्य तत्व दर्शन इसी की व्याख्या है प्रपंच है विस्तार है उसी को कहेंगे कहा मैने भिन्न भिन्न प्रकार से बतलायेंगे बात यह कि बाह्य विषय नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हैं इन कार्यों से ये बोलते हैं दो की टिप्पणी अर्थ मानी बाह्यात्म सत्वाभाव हाँ यही अर्थ अर्थ क्या है बाह्य अर्थ नहीं है ये तो सिद्ध किया था ना विज्ञानवादी बोलता नहीं वही अर्थ है उसी का विस्तार किया जाता है बाह्य अर्थ नहीं है विषय नहीं है ये की विज्ञान है स्थाई विज्ञान है हम ये कहना चाहते हैं है एक उक्तमे अर्थम प्रपंच अधिकारी का जो विषय को कहा उसी की व्याख्या करता है। आगे जो निमित से तो भूत की व्याख्या करनी है वही व्याख्या शुरू करता है। उसी की व्याख्या हैं कहा उत्तम प्रपंच दो नंबर टिप्पणी में कहा जागृत प्रपंच है जागृत प्रपंच में जो शक्ति बुद्धि होकर के साविक बंधन में मान पड़ा हुआ है उसको वहां से अटाना है जागृत प्रपंच विध्यात्म जागृत प्रपंच स्वूप है कोई अर्थ है यहाँ उसी विषय को विस्तार कर देता है। गत्वा करते नुक्त दर्शन गल से गुण्वा प्रतिबुद्ध वही सर्वस्त विद्यते दे। गत्वा गत्वा दर्शन गलमुक्त प्रतिबुद्ध वैश्वर् यदि शंका होगी पहले भी कार्य का आई थी ये, ये जीव जो है नहाँ से निकल करके चला जाएगा बाहर वहां जहां पर रहा है जो देख रहा है उस देश में जाकर के में देखेगा फिर वापस आ जाएगा स्वप्न देख करके बंबई को मिथ्या सत्य बंबई को देखेगा यहां से उत्तरकाशी में सोया वो व्यक्ति निकल के चला जाता है मुंबई जाकर के मुंबई का दर्शन करके लौट के आ जाएगा सत्य देखता है मिथ्या नहीं कर सकता ऐसी शंका होगी तो कहा न युक्त हम दर्शन हम गाले से गतवा जाने में से गतवा दर्शन जाने में में जाने इतने समय नहीं मिलेगा कई दिन लगना स्थान में पहुंचने में स्वप्न में जैसा सोया से पहुंच गया ऐसा हो जाता है बाहर नहीं जाता व्यक्ति बाहर जाना हो समय लगता उसको जागृत में कई महीना में, में पहुंचने वाला स्थान है किन्तु वहां पर तुरंत तो पहुंचना ऐसा लगता है भीतर ही कल्पना करता है बाहर नहीं निकलता वास्तविकता यह है नहीं कि स्वप्न दृष्टा स्वप्न देश में जाकर के दर्शन करता हो ऐसा नहीं है अगर वहां जाकर दर्शन करता तो सत्य होने की संभावना थी वह नहीं जाता केवल कल्पना तो कर लेता है तो काल से नियम काल से अनिघट काल से अनिवार्य काल का नियम नहीं है जितना चाहिए जागरूक में जितना समय चाहिए उस स्थान में पहुंचने के लिए उतना समय नहीं उसके पास या तो थोड़ी देर में सब कुछ हो जाता है समय नहीं उसके पास जाने गर्शनम जा करके देखना यह संभव नहीं है मैंने स्वाप्निक विषय जहां पर हैं, वहां जाकर के देखना संभव नहीं है यह तो पर्याप्त काल नहीं उसके पास समय नहीं है इसलिए भी बिथ्य होते हैं और दूसरी बात अगर स्वप्न में गया होता व्यक्ति निकल के चला गया स्वप्न में उस देश में पहुंच गया तो कहते हैं जब जगता है कहाँ जगता है जो सोया हुआ जगह था वहां जलता है ना कि स्वप्न देख रहा था वो जगह में जगता नहीं अगर जगता हो मैंने गया हो बाहर तो पहले तो जगह हुआ क्षण होगा दूसरे क्षण में जगह हुआ हो जाता पहले वहां पर पहुंचा हुआ क्षण है सपना देख रहा है दूसरे क्षण में जग जाता है तो उस देश में मिलना चाहिए वो व्यक्ति जहाँ देख रहा था वहां मिलता है या जहाँ सोया था वहा मिलता है व्यक्ति सोया वहां मिलता है इसलिए भी जाना शुरू प्रतिबुद्धा सभा सबके सब जितने भी हैं जो जब जग जाता है व्यक्ति तो तस्मिन देश जहां वो स्वप्न देख रहा था उस देश में नहीं पाता अपने को वो तो सोया तो हुआ था वहां पाता इसके मतलब भी बाहर नहीं गया जा सकता जो बाहर गए बिना यहाँ दिखा वो तो बीत्या है बाहर जाना संभव नहीं है स्वप्नों में इतना पर्याप्त समय नहीं है दूसरी बात गया होता तो वहां जगना जहां पहुंचा था कि तो जगता यहां जहां सोया था इसलिए भी स्वप्न सत्य नहीं जैसे सोपना है जैसे स्वप्न है वही हेतु से जागरूक मिथ्या वैसे ही हो जाएगा ये कहना चाहते हैं स्वप्न स्वप्न देशांतर्गत हो नियत काला अभाव कोई कहेगी देशांतर में जाकर के स्वप्न देखेगा जिस देश को देख रहा है उसी देश में पहुंचेगा वो यहां से निकल के चला जाएगा कहते हैं नियत कालावात देशांतर्गत नियत देशांतर कालाभावत स्वप्न देशांतर में जाने में जहां स्वया हुआ देश से भिन्न देश में स्वाप्निक देश में पहुंचने में नियमित काल नहीं जितना समय चाहिए नहीं पर्याप्त काल नहीं उसके पास समय नहीं है आला, दर्शन करना संभव नहीं देखना संभव नहीं है इसी प्रकार तथा मरणा ऊर्धम अर्जुनादिमार्गेण ग्रह्म दर्शन आयुक्त काला अवचिन्हद इसी प्रकार मरण के पश्चात तो उत्तराण मार्ग से जाता है ब्रह्म दर्शन होता है बोलते हैं वो भी संभव नहीं है अर्चिरादि मार्गो के द्वारा जाकर के ब्रह्म दर्शन ब्रह्म दर्शन करना भी संभव नहीं क्यों काल कालोन संभव काल के घेर जा करके नहीं ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है सभी काल में है वर्तमान में भी है वहां जा करके देखना नहीं पड़ेगा भविष्य काल में दर्शन होना संभव नहीं वर्तमान में हो काल के घेरे में नहीं हो काल के घेरे में होता अभी तो दर्शन नहीं हो रहा है किंतु तो वहां जाने के बाद होगा ऐसा होता काल के घेरे में होता ब्रह्मा भी ना होता बाद में होता तब तो होता क्योंकि ब्रह्मलोक आदि तो पैदा करना होता उसको ये तो ब्रह्म ऐसा ही है अचिरादि मार्गो के माध्यम से ब्रह्म दर्शन करना भी वास्तविक नहीं कि चार पांच की में कहा तीन भी है तीन तीन भी है नियत काल अभावादा कहा स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृष्ट पदार्थव देश है ना कैसा है स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाले देश का गमन का अभाव वाला है। उस देश में जाने, जाता नहीं है अंधकार में कल्पना करता है यही पद उस देश में जाता नहीं अभावान तद गमन उचित काल अभाव वहां पहुंचने के लिए उचित काल नहीं है उसके पास कितने दूर अमेरिका आदि पहुंचा हुआ पाता है कभी अपने को तो विदेश के आए हुए लोग हैं। उनको विदेश भी स्वप्न में पास है भाषेगा इतना दूर दूर पहुंचना जागृत पे कई दिन लगना है कई महीने लगना है स्वप्न में एकदम होता है इतने समय पर्याप्त समय नहीं होता उसका ठीक है स्वप्न दृष्टार्थ स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाला जो देश होगा या मतुपार्थ में बद मतु पदार्थ वाला देश गमन का अभाव है उस देश में जाना संभव नहीं क्यों तदगमन उचित काला भाव उचित का अभावत्वा वहां पहुंचने के उचित काल का अभाव वाला है सो कृष्ण उत्तर पास समय नहीं उसके पास कैसे अध्य वाराणसी गमन अभावत देवदत्त देवदत्तवत्याद प्रयोग है क्यों तो उत्तरकाशी में आदि बैठा हुआ देवदत्त होगा तो आज वाराणसी पहुंच सकता या नहीं पहुंच सकता पर्याप्त समय ना उसके पास यही होगा अध्य वाराणसी गमन अभावत आज वाराणसी गमन में अभाव बोला तो देवदत्त होगा देवदत्त के समान यही होगा ठीक इसी प्रकार अनुमान करना कहा गत्वा में चार की टिप्पण कहा ब्रह्म गमन पूर्व का, का दर्शन अभाव ब्रह्म जो है जाकर के देखना का अभाव वाला है जाकर के देखने वाला नहीं है दर्शन अभावत गमन पूर्व दर्शन अभाव वाला ब्रह्म होता है क्यों काला काल के घेरे में होता है तो जाकर के देखता अभी नहीं देख रहा है काल के घेरे में नहीं है तीनों कालों में हो वर्तमान में ना हो भविष्य में हो जैसे ब्रह्मलोक आदि स्वर्ग आदि वर्तमान में नहीं भविष्य में है गमन पूर्व दर्शन करेगा तो तो ब्रह्मा ऐसा नहीं है काल के घेरे में न होने से कहा अन्वय आकाश है, जैसे आकाश आकाश को जाकर के प्राप्त करना संभव नहीं क्यों सभी काल में अभी भी है जाकर के प्राप्त करना माने वर्तमान में नहीं है भविष्य में होने वाले में होता है या अन्वय में ऐसा होगा यत्र यत्र काला तत्र तत्र गमन पूर्व का दर्शन अभावत्त तो जैसे आकाश आकाश में जाकर के दर्शन करना संभव नहीं वर्तमान में आकाश है वितरक घटाधिपत और वितरक करेंगे तो जहां जहां गमन पूर्वक दर्शन का अभाव का अभाव होगा जा करके देखना होगा जहां दूर पे घट है वहां वहां क्या काल के घेरा पड़ जाएगा काला अनावच्छिन्न का अभाव कालावच्छिन्न आ जाएगा वितरक में घटनाधि ये प्रयोग हो अत्र प्रयोग यहाँ विवक्षित है ये कहा पांच टिप्पणी में कहा कालावचन द्वार माने मान परिचे द्वार देश काल वस्तु किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी वस्तु में उसका अभाव नहीं है इसलिए जाकर के ब्रह्म दर्शन करना भी संभव नहीं है वो तो, तो, तो यही होना है जो कुछ होना ही कहा अगर किंच और भी बात है टीका में कहते केंदेश स्तर स्वप्नम पश्च्य जिस देश में स्थित होकर के स्वप्न देख रहा है उत्तरकाशी में सोया था बम्बई का दृश्य आया सामने बम्बई का अनुभव कर रहा है मुंबई पहुंचा हुआ ऐसा अनुभव कर रहा है चाय पी रहा है जो कुछ कर रहा हुआ तो यदेश जिस देश में स्थित होकर के स्वप्न नंबर से स्वप्न देख रहा है व्यक्ति बम्बई आदि में प्रतिबुद्धता जब जगता है पूर्व क्षण में तो दृश्य बम्बई का दिख रहा था उसको दूसरे क्षण में अपने काम का अनुभव कहाँ करता है उत्तर काशी करता है तो बम्बई का सोया हुआ वहां बंबई का अनुभव करेगा दूसरे क्षण में जहां सोया था वहीं का अनुभव में पहुंचेगा दूसरे क्षण में पूर्व क्षण में देशांतर का अनुभव में था दूसरे क्षण में जहां सोया उस देश का अनुभव करता है इसलिए भी वो सत्य नहीं होता उसको लौट करके आने के लिए समय नहीं उसके पास इतना समय कहा कितने जल्दी आ जाए यदेशनम पर स्थिति जिस देश में स्वप्न देख, देखता है जिस देश में प्रतिबुद्ध जगता है जब वही व्यक्ति जगता है तस्म देश नाश्ती उस देश में वो व्यक्ति नहीं होता वो तो बिना देश में अपना अनुभव करता है सो so, देश में करता है मिथ्यात्म तो अभिष्ट तो, इसलिए भी वो मिथ्या अगर सत्य होता तो उसको लौट के आने में समय लगना चाहिए ना उस देश में पाया जाना चाहिए था उसको जहां सब मैं देख रहा था वहां अनुभव होना था तेंदु जगता दूसरे स्थान अनुभव करता इसलिए वो विषय मिथ्या ही होता है छह भी टिप्पणी स्वप्न hmm. प्रपंच अनुमान देते हैं स्वप्न जगत जो है ना मिथ्या है वस्तुभूत प्रपंच देशा वृत्ति पुरुष दृष्टत्वा वस्तुभूत जो प्रपंच वाला देश में अवृत्ति पुरुष है वस्तुभूत प्रपंच में अवृत्ति देश है वस्तुभूत प्रपंच में व्यक्ति नहीं है वास्तविक प्रपंच वाले नहीं है वस्तुभूत प्रपंचवत देश अवृत्ति पुरुष दृष्टत् ऐसे पुरुष ने देखा है उस देश में व्यक्ति है जहा वस्तुभूत विषय नहीं है कहाथ्यापंच बना देना मिथ्या है वस्तु तो तो भूत प्रपंच होगा देश, उस देश में अवृत्ति पुरुषत्व वो व्यक्ति बेक, जो है वस्तुभूत तो देश में नहीं अभी अवस्तुभूत तो देश में पड़ा हुआ ऐसे व्यक्ति को द्वारा दृष्ट होने से कहा यद वस्तु तो, जो वस्तु तो, ऐसा होगा कैसा वस्तु तो भूत यद वस्तु वस्तुमत देश अवृत्ति पुरुषम जो वस्तु ऐसा होगा वास्तविक जो वस्तु देश जो वस्तु वाला देश में न वाला पुरुष के द्वारा दृष्ट होगा जो वस्तु तद तो वस्तु वो वस्तु मिथ्या होगी कैसे यथा रजतव देश अवृत्ति पुरुष दृष्टम सुक्ति ही रजतम जैसे रजत देश में न वाला पुरुष है जो तो सुक्ति में रजत देखने वाला रजत देश में नहीं होता है रजत रजतवत देशा रजत वाला जो देश होगा मुख्य चांदी हो जहा वहा नायण वाला जो व्यक्ति पुरुष है उसके द्वारा रजत के समान है अनुमान पत्र प्रियतम ऐसा अनुमान कहते का। है तथा ये स्थित संसारम अनुभव थे टीकामका जिस देश में बैठ करके संसार का अनुभव करता है व्यक्ति ब्रह्म भाव प्रतिपन्न कहते हैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस देश में बैठ करके संसार का अनुभव करता है न ब्रह्मभाव में पहुंचा हुआ है वो तो व्यक्ति संसार का अनुभव करता है संसार भाव बनना ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है जिस देश में बैठ करके संसार वर्णन करता है तस्विन देह देश नास्ती किस में बैठ करके संसार का अनुभव करेगा ब्रह्म भाव में देह देश में बैठ के अनुभव करेगा उस देश में संसार को नहीं पाता संसार है कि नहीं घूमता है कौन व्यक्ति ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति जब संसार को देखना चाहता है नहीं होता उस देश में उसी शरीर में जिसमें पहले संसार देख रहा था ब्रह्म भाव में पहुंचने के बाद वो संसार नहीं दिखता यही है मानी जिस शरीर में बैठा हुआ है शरीर पाप नहीं हुआ है ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति है यशमिन देश मानी यरीर स्थित संसार अनुभवी ब्रह्म भाव संसार का अनुभव करता ब्रह्म भाव प्रतिपन्न ब्रह्म भाव को प्राप्त तो हुआ व्यक्ति जिस देश में बैठ करके संसार का अनुभव करता अन्वेषण करता है संसार आएगी नहीं तस्वीन देहा देश उस देश में शरीर रूपी देश में नास्ति उसको संसार दिखेगा नहीं उसको क्या दिखेगा परिपूर्ण ब्रह्मरूपेण अवस्था है तो परिपूर्ण ब्रह्म भाव में बैठा हुआ उसके दृष्टि में संसार नहीं है जहां बैठ करके देखा वही खो जाता है वही तो मिथ्या होता है यही होता है जहां पर दिख रहा है पर उसका अभाव हो जाता यही तो मिथ्या का है अद्वित सिद्धि आदमी का प्रतिबन्न उपाधो अत्यंत प्रतियोगित्व मिथ्यात्म मिथ्या का एक लक्षण पांच लक्षण है उनमें से एक एक भी है जो सामने है वस्तु तो उसी में अभाव घोषित हो, हो।, हो जाता है जहां प्राप्त था वही अभाव रज में सर्प तो दिखाई पड़ता है वही अभाव हो जाता है वही तो मिथ्या है रज्ज सर्प प्रतिबन्न उपाधि जिस उपाधि में वो दिख रहा था प्राप्त था उसी में उसका अत्यंत अभाव हो जाता वही तो मिथ्या है एक आह तो इस प्रकार जिस शरीर में संसार दिख रहा था अब उसी शरीर का अन्वेषण करता है ध्रम भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति संसार नहीं देता तो है परिपूर्ण अवतान अतो जागृत विख्या तो उस स्थिति तो तो में, तो में क्या देख रहा जागृति मिथ्या है यह स्वीकार करना चाहिए जागृत कोई सत्य है स्वीकार करना चाहिए ये करना सात आठ मह की दर्शन देश है जिस देश में देखना उसी दर्शन में नहीं होता वो जहां देखता है व्यक्ति वही उसका अभाव में सर्व दिखता है किन्तु वहां उसका अभाव इस प्रकार के ब्रह्म इसको जब आप भिथ्या देखना चाहें आप ब्रह्म भाव में पहुंचिए धारमार्थिक सत्ता में बैठिए घोषित हो जाएगा अब विचार से ऊपर विचार से उठकर के पारमार्थिक सत्ता में आप बैठ कर देखें अभी इसलिए संसार में अनुभव थी कौन ब्रह्म भाव प्रतिपन्न ब्रह्म भाव प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस शरीर में बैठ करके संसार में देखता है उस शरीर में संसार मिलता न उसको इसलिए कहा आठ की टिप्पणी था टिप्पणी थी वस्तु मिथ्या जागृत वस्तु मिथ्या है अनुमान दे रहे टिप्पणी में जागृत वस्तु है क्यों स्वाश्रय अवृत्ति ब्रह्मविद स्व से लेना जागृत वस्तु उसका आश्रय उसमें आश्रित होने वाला जो अवृत्ति उसमें नहीं रहने वाला जो होगा ब्रह्मविद्रह्म ब्रह्मविद के द्वारा देखा गया है इसलिए मिथ्या है स्व में आश्रय स्व आश्रय में न रहने वाला माने जागृत अवस्था का आश्रय होगा शरीर उस शरीर में आश्रय शरीर आश्रय वाला जो वृत्ति वाला अवृत्ति वाला ब्रह्म वो तो अपने ब्रह्मविद्रम्हभाव में बैठा हुआ है शरीर में नहीं है वो जागृत का आश्रय शरीर में अवृत्ति वाला है ब्रह्म उसके द्वारा दिखाई देने से कहा यद वस्तु ये अवृत्ति पुरुष दृष्टम जो वस्तु जिस देश में न रहने वाला जो पुरुष के द्वारा दिखाई पड़ता है माने जो वस्तु जागृत के वस्तु जागृत शरीर में न वाला ब्रह्मविद्या के द्वारा दिखाई पड़ा वो तो अपने आप परिपूर्ण आत्मा में है वो ब्रह्मविद्ता जागृत शरीर में नहीं है वो तो के द्वारा नहीं दिखाई पड़ा जो दिखाई पड़ता है वो होता है मिथ्या एक यद वस्तु व्याप्ति दे रहे हैं यद वस्तु यद देश अवृत्ति पुरुष जो वस्तु जिस देश में न रहने वाला पुरुष के द्वारा दिखाई पड़ता हो तद तो वस्तु मिथ्या वो वस्तु मिथ्या होगी यदा रज रजतव देश अवृत्ति दृष्टम सुक्ति रजतम जैसे रजत वाले देश में न रहने वाला जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा देखा होगा रजत वाली व्यक्ति देश में नहीं होता वो सुक्ति पर रजत मानने वाला व्यक्ति अन्य होता है उसके द्वारा देखा गर्व सुखती रजत होती हनुमान मात्रा प्रयत्तर ब्रह्मविधा स्व महिमी नहीं प्रतिष्ठित होती है क्योंकि शरीर में ब्रह्मविद्या रहता है मैंने जीवन मुक्त पुरुष वास्तव में जीवन मुक्ति अवस्था में हो शरीर में नहीं होता वो कहा होता है अपने महिमा में होता है ब्रह्मविदा स्व महमिनी प्रतिष्ठा तो उसके द्वारा मत देश हो जाएगा शरीर जागृत का आश्रय जो शरीर है ब्रह्मविद्ता के द्वारा नहीं रहना ब्रह्मविद्ता तो नहीं अवृत्ति वाला हो जाएगा यही कहा ब्रह्मविदा स्व महमिनी वो तो अपने महिमा में प्रतिष्ठत्व किसी शरीर आदि में थोड़ी रहता है जागृत वस्तु भूतलादो जो जागृत वस्तु वाले जो भूतलादि है वृत्ति अभाव आदि उसकी वृत्ति नहीं है आश्रय है ब्रह्मविद्ता का आश्रय भूतलादि नहीं होते जागृत वृत्ति वाले जो वस्तु वाले होते हैं वा, वो रहता ही नहीं कहा से देखे ये देखेगा हेतु विशेषण न हेतु और विशेषण सिद्धि इसलिए हेतु व विशेषण की असिधि ने समझला कहा अच्छा आगे कहते हैं नव टिप्पणी भी है यहाँ जागृत प्रबंध मिथ्या वो अनुमान दे रहे हैं विषय मिथ्या है क्यों व्यविचारित्वा व्यविचारी स्वप्न में विचार कर जाएगा ये बाद की बात नहीं अभी जो दिख रहा है अभी दो घंटे के बाद चार घंटे के बाद होने वाला है वे विचार कर जाएगा स्वप्न में कहाँ भी लगा ये हम दूसरे जगत में होते हैं स्वप्न ये जगत हो जाएगा सब विचारित भारत स्वप्न प्रपंच भैसे स्वप्न के प्रपंच व्यविचार करता है कहां जागृत में जागृत का प्रपंच स्वप्न में विचार करता है ये विषय थोड़ी रहते हैं स्वप्न में नया विषय होंगे वहां ये विषय नहीं होते नया विषय है अगर पानी के प्यास के लिए सिराने में एक लोटा जल रखा हुआ हो यह पानी काम नहीं आने वाला सपना। वहां तो वे वह काल्पनिक पानी पिएगा तभी प्यास पीजिएगा ये लोटा ऐसे पड़ा रहेगा ये विषय काम नहीं आते जिसका अभाव हो जाता हो। स्वप्न द्रष्टा की दृष्टि में ये विषय होते नहीं वहां अब तो होते तो अच्छा वाला पानी पीता ना? नहीं भले छटपटा रहेगा ये पानी नहीं पीने वाला वहां वही चाहिए में में व्यवहार व्यवहार होता होता है, सत्ता में नहीं होता है। नहीं क्योंकि वाला जल तो काल्पनिक जल से प्यास पूछेगा ये जल से प्यास में कुछ उसको पता भी नहीं मैंने जल रखा पता भी नहीं होता अच्छा प्रतिबुद्ध से इत्यादि कहा प्रति इत्या था प्रतिबुद्ध से वही सर्वत तस्मिन देशे नीका श्लोक से तात्पर्य अर्थम कथी कहा इस कार्य का के तात्पर्य का कथन करते हैं जागृत इत्यादि भाषण कहा जागृते गति आगमन कालो नियतो देशः प्रमाणतो यह जागृत अवस्था में देखो एक जाने के लिए आने के लिए एक नियमित काल होता है नियमित देश होता है इतना समय हम वो पहुंचेंगे और कितना दूर पर वो देश है एक नियमित देश होता है वस्तु के लिए और एक नियमित काल होता है जाकर जागृत गति आगमन काल गति और आगति जाना आना आगमन आना जाना गति और आगमन काल नियत होता है देश भी एक देश विशेष होगा जहां जाना होगा यह देश नियत काल होता है जाने आने के लिए कितने दिन लगता है जाने में कितने दिन आने में लगता है काल का समय का समय का पाबंदी होगी और देश भी ऐसे होगा कोई नियत देश होगा प्रमाण से सिद्ध होता है यह प्रमाण सिद्ध व्यावहारिक प्रमाण से जो सिद्ध हुआ है जागृत अवस्था में जहां जाने के लिए इतना समय लगता है पता है तथा उसके नियम नहीं होता स्वप्न में उतना समय का नहीं वहां क्षण तो में हो जाना है देश का हल्का नियम न होने से जागृत में छोटे से स्थान में बड़े वस्तु नहीं रह सकते देश का भी नियम है छोटा सा स्थान हो और बड़ा वस्तु और स्वप्न में शरीर के भीतर में पर्वतादि आदि रह सकते हैं जागृत में रह पाएंगे देश का भी होता है में नहीं देश का भी नियमित होता है जागृत में भी नियमित नहीं और का काल का भी सोया हुआ व्यक्ति अभी मुंबई आदि का अनुभव करता है न काल का नियमितता है न देश का नियमितता है इसलिए वो मिथ्या है एक आ रही बात जागृत है गति आवर का देश प्रमाण तो यह जो सिद्ध है प्रमाण से सिद्ध है जागृत अवस्था में एक नियत काल, समय का समय नियत है देश भी नियत है छोटे स्थान में बड़े वस्तु सचैसे जागृत जो प्रमाण से सिद्ध है वह तस्वीर जागृत में सिद्ध प्रमाण सिद्धता का, देश काल का अनियम वहा नियम नहीं होता कहा स्वप्न में वहां तो छोटे से देश में बहुत बड़े बड़े रह सकते हैं थोड़े से समाज में बहुत बड़ी घटना घट जाती है इतना दूर दूर जाना होता है अनियमांत मनीमश है अनियम नियम से अभाव अनियम नियम से अभाव नियम का अभाव से स्वप्नेतर कर स्वप्न में स्वप्न देखना संभव नहीं है के देश स्वप्ने ही काश्याम अस्म इति अनुभव माथुर पश्य स्वप्न में ऐसा हो जाता है मैं काशी हूं ऐसे अनुभव करता हुआ मथुरा को देखने लग जाता है कहा से कहा देखेगा अनुभव करेगा मैं काशी में और दिखाई पड़ेगा मथुरा स्वप्न ही काश्याम अश्मि अनुभव ऐसा अनुभव करता हूं मैं काशी में बैठा हु ऐसा अनुभव करता हुआ माथुरम पश्चिम मथुरा आगे विषय को देखने लग जाता है देश नियम होगी देश का नियम भी नहीं होगा कहीं कहीं बैठ के कहीं देखने लग जाएगा नहीं तो जागृत में तो काशी में बैठा हुआ बेहतर तो तो काशी ही चाहिए माथुरा थोड़े दिख स्वप्न हो जाता है इसलिए वो मिथ्या है अन्यथा था माथुरम अवलोकता अवलोक है माथुरा मथुराया अनुभव नियम उसको ऐसे अनुभव होना चाहिए था नहीं तो मथुरा का जो अनुभव कर रहा है देख रहा है तो मैं मथुरा में हूं ऐसा अनुभव होना चाहिए अनुभव हो रहा है मैं काशी में हूं और दृश्य दिख रहा है मथुरा पर तो नहीं ऐसा नियम ऐसा नियम वहां नहीं है जहां बैठे वहीं का अनुभव हो ऐसा नियम नहीं कहीं बैठ करके कहीं अनुभव हो जाता है देश का भी कोई नियम नहीं काल का नियम नहीं है इतने दूर दूर पहुंच जाता है क्षम पहुंचा हुआ हमको करता है काल का भी नियम नहीं है देश का है। है। <coughs> समय हो गया है। <laughs> भी ऐसा होता है ओम भद्रम करणे भी सृया भद्रम पश्ये महाक्ष Om shanti shanti